मातृदर्शन लज्जा पटावृता माँ शारदा लज्जा पटावृते नित्यम सारदे ज्ञानदाय के पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपा मई नमोस्त श्री कृष्ण मां शारदा तथा तो स्वामी विवेकानंद इन तीनों में मां शारदा का महात्म्य समझना सबसे कठिन है एक बार श्री कृष्ण के अंतरंग सन्यासी शिष्य तथा तो श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ के रचयिता स्वामी शारदानंद जी जिन्होंने लगभग एक दशक से अधिक काल तक माँ शारदा की अनन्य श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा की थी से कहा गया कि वे माँ शारदा की एक विस्तृत एवं समीक्षा परक जीवनी लिखे वे स्वयं एक महान अनुभूति संपन्न संत थे तथा इस कार्य के लिए उनसे उपयुक्त और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था माँ शारदा की जीवनी लिखने के आग्रह को सुनकर शारदा नंद जी कुछ क्षणमौन रहे उसके बाद उन्होंने निम्न आशय के एक बंगाली भजन को गुनगुनाते हुए अपनी असमर्थता प्रकट की रंग देख रंगमयी के अवाक हूँ हसू या रोवूँ इसी सोच में बैठा हूँ रहा सदा सांथ उनके फिरा पीछे पीछे फिर भी न समझ पाया कुछ पराजित हुआ हूँ विचित्र उनकी भाव लीला शान सवेरे गढ़ना तोड़ना हाँ समझ में कुछ आया ठीक मानो बालक का खेलना जब माँ सरदा के अंतरंग स्वामी शारदानंद जी के लिए माँ को समझ पाना इतना कठिन था तो फिर हम सामान्य जनों की तो बात ही क्या इस कठिनाई का एक कारण यह है कि मां शारदा का जीवन एवं चरित्र सदा ही गोपन रहा है वे स्वयं अत्यंत लज्जाशीला थी तथा सदा लोग चक्षु से दूर रहना पसंद करती थी दक्षिणेश्वर में रहते समय वे प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व ही स्नान आदि करके नौबत खाने के अपने कमरे में चली जाती थी तथा बाहर रात्रि को या ऐसे समय ही निकलती थी जब वहाँ से सब लोग चले जाते थे स्वयं श्री रामकृष्ण जो लज्जा को नारियों का आभूषण मानते थे माँ की लज्जा शीलता को प्रोत्साहित करते थे तथा उन्हें अज्ञात छिपे रहने में मदद ही करते थे वस्तुता उन्होंने माँ को एक अमूल्य आध्यात्मिक निधि की तरह गोपनीय एवं सुरक्षित रखा था वर्षों दक्षिणेश्वर में रहने पर भी वहाँ का खजांची माँ को एक बार भी नहीं देख पाया था इस विषय में एक बार श्री कृष्ण ने माँ की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मुझे भय था कि वह गांव के स्वच्छंद वातावरण में रहने वाली युवती है शहर में कैसे रह सकेगी लेकिन देखता हूँ कि वह इतनी चतुराई से रहती है कि मैं स्वयं नहीं जान पाता कि वह कब कमरे के बाहर आती है श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद उनके अंतरंग भक्त माँ के बारे में बहुत कम चर्चा किया करते थे उनके चित्र को कभी भी बाहर सामान्य जनता के बीच प्रदर्शित नहीं किया जाता था यही नहीं उनका चित्र उनके दीक्षित शिष्यों को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता था स्वयं माँ शारदा सदा लंबा घूंघट काढ़े रहती थी तथा आगंतुक भक्त केवल उनके अनावृत शरणों का ही दर्शन एवं स्पर्शन कर पाते थे यहाँ तक कि श्री राम कृष्ण के अंतरंग सन्यासी शिष्य जो माँ के पुत्र तुल्य थे माँ के श्रीमुख का दर्शन नहीं कर पाते थे एक दिन तो स्वामी शारदानंद जी ने कह ही दिया था कि माँ मेरे सामने भी इस तरह घूंघट खींचती हैं मानो मैं उनका ससुर हूँ और फिर स्वामी विवेकानंद एवं श्री रामकृष्ण के विषय में अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन मां शारदा के बारे में बहुत कम साहित्य उपलब्ध है वे सचमुच लज्जा पटावृता थी श्री रामकृष्ण कहते थे कि जिस प्रकार राख से ढकी बिल्ली को अचानक पहचानना कठिन होता है उसी प्रकार मां शारदा को समझना कठिन है माँ घूंघट के द्वारा अपने को छिपाए रखने वाली लज्जाशिला नारी ही नहीं थी बल्कि उनका स्वरूप चरित्र एवं समग्र जीवन ही आवृत रहा था उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है पारमार्थिक दृष्टि से माँ परमा प्रकृति थी स्वामी अभेदानंद जी ने माँ की स्तुति करते हुए उन्हें प्रकृति परमा अभयाम वरदाम कहा है वेदांत में प्रकृति को माया कहा जाता है और यह माया वस्तुतः ब्रह्म की शक्ति है जिसके द्वारा जगत की सृष्टि स्थिति एवं लय होता है जिस प्रकार अग्नि और उसकी शक्ति अभेद्य है उसी प्रकार ब्रह्म और उसकी माया शक्ति अभेद्य है स्वामी शारदानंद जी माँ शारदा की स्थिति करते हुए उन्हें परब्रह्म स्वरूप श्री राम कृष्ण की शक्ति कहकर वंदना करते हैं यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिति या सर्व विद्या सर्वविद्याम ताम शारदा प्रणमाम्य हम माया की दो शक्तियां कही गई है प्रथम आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति द्वारा माया ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है और उसके बाद विक्षेप शक्ति द्वारा उस पर जगत प्रपंच की रचना करती है यही माया जीव को ब्रह्म का स्वरूप जानने नहीं देती इसे समझाने के लिए श्री रामकृष्ण राम सीता एवं लक्ष्मण का उदाहरण देते थे वनगमन के समय पर स्वरूप राम आगे आगे जा रहे हैं एवं उनके पीछे सीता है तथा लक्ष्मण सबसे पीछे हैं बीच में सीता के होने के कारण जीव के प्रतीक लक्ष्मण राम को नहीं देख पा रहे हैं तो है। है। है। बीच में सीता के होने के कारण जीव के प्रतीक लक्ष्मण राम को नहीं देख पा रहे हैं सीता है माया इसी तरह माँ शारदा भी आवरण शक्ति स्वरूपा माया है अतः उनकी कृपा के बिना उनके स्वरूप को पहचानने की सामर्थ्य किसमें हो सकती है मां शारदा ने समय समय पर अपने इस माया स्वरूप की स्वीकृति प्रदान की है एक बार जब वे काशी में निवास कर रही थी कुछ महिलाएं उनके दर्शन करने आई उस समय मां अपने भांजे भांजी राधु भूदेवादि की देखरेख में व्यस्त थी तथा गोलाप माँ से अपना कपड़ा सी देने के लिए कह रही थी चीर चीरपर्चित सांसारिक पारिवारिक दृश्य देखकर आगंतुक महिलाओं में से एक कह उठी माँ देखती हूँ कि आप घोर माया में बद्ध हैं माँ ने अस्पृश शब्दों में उत्तर दिया क्या करूँ माँ मैं स्वयं माया जो हूँ आधिदैविक दृष्टि से मां सारदा को विभिन्न लोगों ने विभिन्न दैवी शक्तियों के अवतार के रूप में देखा है श्री कृष्ण के अनुसार मां सारदा सरस्वती है जो ज्ञान दान करने के लिए अवतीर्ण हुई है वह सारदा है सरस्वती है अतः श्रृंगार करना उसे अच्छा लगता है लेकिन इस बार उसने रूप ढक लिया है जिससे अशुद्ध दृष्टि से देखने से लोगों का अकल्याण न हो श्री रामकृष्ण ने कहा है लाटू महाराज अर्थात स्वामी अद्भुतानंद जी के अनुसार मां शारदा स्वयं लक्ष्मी थी स्वामी विवेकानंद उन्हें देवी बगला का अवतार मानते थे जिसने अपने भयावह रूप को कोमलता के आवरण से ढक रखा है स्वयं मां शारदा ने एक बार अनजाने ही सीता के साथ अपना एकत्व स्वीकार किया था रामेश्वर की यात्रा से लौटने पर उन्होंने एक दिन बात बात में कह दिया कि रामेश्वर का शिवलिंग उन्होंने वैसा ही पाया जैसा त्रेता युग में सीता के रूप में रख गई थी एक बार कलकत्ते से पैदल दक्षिणेश्वर आते समय वे अपने साथियों से पिछड़ गई रास्ते में तेले भैलो नामक एक कुख्यात विस्तीर्ण मैदान था जिसमें आए दिन डकैतियाँ होती थी तथा सूर्यास्त के बाद वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था दुर्भाग्य से पद यात्रा के श्रम से माँ उस स्थान को सूर्यास्त के पूर्व पार नहीं कर सकी और जब वे वहाँ पहुंची तो अंधेरा हो गया था अचानक एक विकराल डाकू उनके सामने आ गया उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी थी लेकिन जो ही उसने माँ को देखा तथा उनके ये शब्द चुने बाबा मैं तुम्हारी बेटी शारदा हूँ भटक गई हूँ कि उसका हृदय पसीज गया और डाकू दंपति ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा था कि मां शारदा उन्हें काली के रूप में दिखी थी लेकिन मां शारदा के वे विभिन्न दैवी रूप आवृत थे देवता किसे कहते हैं सभी प्राणियों में सचिद आनंद न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं लेकिन जिन प्राणियों में मानव से अधिक मात्रा में ज्ञान भक्ति एवं आनंद रहता है वे देव कहलाते हैं ये देव दो प्रकार के होते हैं प्रथम सगुण ब्रह्म की शक्ति विशेष के विग्रह रूप देव जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली इत्यादि एवं द्वितीय इंद्र, वरुण यम आदि प्रकृति शक्ति विशेष के अधिष्ठाता देव जो प्रारंभ में मानव थे किंतु अपने पुण्य कर्मों के कारण देव शरीर प्राप्त कर लेते हैं इन दोनों प्रकार के देवताओं के शरीर सूक्ष्म ज्योतिर्मय होते हैं तथा वे अधिक ज्ञान एवं शक्ति संपन्न होते हैं जो देवता सगुण ब्रह्म के अंग विशेष हैं वे समय समय पर जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं लेकिन इस कार्य के लिए उन्हें अपने देवत्व को छिपा मानव शरीर धारण करना पड़ता है क्योंकि इसके बिना न तो उनका जगत कल्याण का उद्देश्य ही साधित होता है और न ही सामान्य मानव देवताओं के ज्योतिर्मय दिव्य रूप को देखने में समर्थ हो सकता है अर्जुन श्री कृष्ण के दिव्य विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गया था श्री राम कृष्ण का भांजा हृदय उनकी सेवा किया करता था एक दिन उनकी भी देवी दर्शनादि आध्यात्मिक अनुभूति लाभ करने की इच्छा हुई श्री रामकृष्ण को वह इसके लिए बार बार कहने लगा लेकिन उनकी कृपा से जब उसे दर्शन हुए तो वह उसे सहन नहीं कर पाया और अपना संतुलन खो बैठा अतः देवगण अवतरित होने के लिए अपने दिव्य स्वरूप को ढकने के लिए योग माया का आश्रय लेते हैं भगवान गीता में कहते हैं संभवाम्यात माया